दृष्ट धृमन अर्जुन सात की और मैं जिन लोगों ने युद्ध में प्राक्रम दिखाकर विजय पाई है उन्हें छोड़कर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं भीमसेन की है अनुचित बात सुनकर अर्जुन से नहीं रहा गया अर्जुन बोले भाई भीमसेन जी राम राम आप ऐसा बिल्कुल ना कहिए आप जनार्दन श्री को यर्थात है जानते नहीं मेरे आपके या किसी के भी अन्य वीर के द्वारा शत्रु का वध नहीं किया गया है युद्ध के समय में सदा दिखता था कि मेरे आगे आगे कोई एक पुरुष शत्रु को मारता हुआ चला जा रहा है मुझे पता नहीं मैं कौन था अर्जुन की बात सुनकर भीमसेन बोले अर्जुन तुम निश्चयी बड़े भ्रम में पड� भला युद्ध में दूसरा कौन शत्रु को मारता तथापि यदि तुम्हें विश्वास ना हो तो चलो पर्वत शिखर पर स्थित पोत्र बर्बरिक के मस्तक से पूछ लो उसने तो सारा युद्ध दिखाई है इतना कहकर भीम ने वहां जाकर बर्बरिक से पूछा बेटा बताओ इस युद्ध में कौरवों को किसने मारा है बर्बरिक ने कहा मैंने तो � केवल एक पुरुष को युद्ध करते देखा है उस पुरुष के बाई ओर पांच मुख थे और दस हाथ थे जिनमें वह शूल आदि आयुध धारण किए हुए था उसके दाहिने ओर एक मुख और चार भुजाएं थी जो चक्र शस्त्र आदि से सुजजित थी उसके बाई ओर के मस्तक जटाओं से शिष्योवित थे और दाहिनी ओर मस्तक पर मुकुट झलमला रहा था, उसने बाई ओर भस्म धारण कर रखी थी, तथा दाई ओर चंदन लगा रखा था, बाई ओर चंद्रकला शोभा पा रही थी और दाई ओर कोस्तुंग मणि की छटा छा रही थी। उस पुरुष के अतिरिक्त वाहिनी का विनाश करने वाले किसी अन्य पुरुष को मैंने नहीं देखा। बर्बरिक के ऐसा कहते ही आकाश मंडल उद्भासित हो उठा, उससे पुष्प वृष्टि होने लगी, देवताओं की दुंदुभिया बज उठी और साधु साधु की धमनी से आकाश भर गया। इससे भीमसेन ने लज्जित होकर लंबी सांस लेने लगी। तदनंतर � तन मन वचन से भगवान श्री को प्रणाम करके कहा केशव मैंने जन्म से लेकर अब तक जितने भी अपराध किए हो उन सब के लिए तुम मुझे क्षमा करो हे पुरुषोत्तम हे नाथ मैं मूर्ख हूं तुम मेरे प्रति प्रसन्न हो भगवान ने हंसकर कहा अच्छी बात है सब क्षमा किए भीम को साथ लेकर भगवान श्री ने बर्बरिक, बर्बरिक के समीप जाकर कहा, तुमको इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। हम लोगों से जो अपराध हो गए हो उन्हें छमा करना। भगवान के ऐसा कहने पर, बर्बरिक ने उन्हें प्रणाम किया और पूर्वक यह अपने अभिष्ट स्थान को चला गया। भगवान वासुदेव भी अवतार संबंधी सब कार्य पूर्ण करके परमधाम क इस प्रकार मैंने तुम्हें बर्बरिक के जन्म का वर्तांत बतलाया है और गुप्त क्षेत्र का भी संक्षेप से वर्णन किया है इस क्षेत्र का प्रमाण ब्रह्मजीने सात कोश तक बताया है यह संपूर्ण मनोरथों को शिद्ध करने वाला है इस प्रकार परम पवित्र महीसागर संगम का वर्णन किया गया है जो इसका श्रवण अथवा पाठ करता ह� यह प्रसंग बहुत ही पवित्र पूर्ण दायक है यश की वृद्धि करने वाला तथा पाप को हरने वाला है जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करता वह पूर्ण का भागी होता है और प्रार्दाश के पश्चात भगवान शिव के परम धाम में जाता है जो मनुष्य मन और इंद्रियों को सही में रखकर पवित्र हो इस परमधन्य यशोदायक निश्चय पुण्य प्रद मनुष्य मात्र के पाप हारक तथा उत्तम मोक्ष दायक पुराण का प्रतिदिन श्रमण करता है वह सूर्य मंडल को बिभक्त कर भगवान विष्णु के परमधाम को प्राप्त होता है अरुणाचल मात में खंड भगवान शंकर का अरुणाचल रूप से प्रकट होना तथा ब्रह्मा और विष्णु का उनकी स्तुति करना नेमी शरण निवासी मुन्यों ने कहा सूत जी हम लोग आपसे अरुणाचल महात्म्य सुनना चाहते हैं श्री सूत जी बोले महर्षियों प्राचीन काल की बात है ब्रह्म जी सत्य लोक में कमल के आसन पर विराजमान थे उस समय महात्मा सनक ने उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर पूछा भगवन आप संपूर्ण भुवन के आधार तथा वेद वेद पुरुष है चतुर मूर्ख आपकी कृपा से मुझे संपूर्ण विज्ञान प्राप्त है दयानिधि बहुमंडल के समस्त शिवलिंगों में जो परम निर्मल दिव्य तथा अपरिच्छन महिमा से युक्त है जिसके नाम स्मरण मात्र से समस्त पापों का विनाश हो जाता है जो मनुष्य को सदा भगवान शिव का सारूप्य प्रदान करने वाला है जिसका आदि नहीं है, जो समस्त जगत का आधार तथा भगवान शंकर का अविनाशी तेज है, और जिसका दर्शन करके जीव कर्तात हो जाता है, उसकी महिमा का मुझे उपदेश कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, तुमने मेरे अंत करण में पुरातन शिवयुग की स्मृति दिलाई है, तुम्हारे प्रति आदर का भाव होने से मैंने चिंतन करके उस योग को स्मरण कर लिया है तुम्हारी अधिक तपस्या के प्रभाव से मेरे चित में परम उत्तम शिव का शिव भक्ति का उदय हुआ है जिसने मेरे हृदय को क्षण भर में अपनी ओर आकृष्ट कर लिया है जिन पुरुषों की सदा अकुलता रहित परम शांति भगवान सदाशिव के प्रति भक्ति बढ़ती है वे अपने चरित्रों से संपूर्ण जगत को पवित्र कर देते हैं। शिव भक्तों के साथ वार्तालाप, निवास, मेल, जोल, उनका दर्शन तथा इस्मारण ये सब पापों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में सब की पाप राशि को दूर करने वाला अविनाशी करुणा से भरा हुआ है और अद्भुत शेव तथा जिस प्रकार प्रकट हुआ था वह व्रता� और भगवान विष्णु के समक्ष एक अग्नि में स्तंभ प्रकट हुआ, जो संपूर्ण लोकों को लांघकर ऊपर से नीचे तक फैला था और सब ओर से अग्नि के समान प्रवजलित हो रहा था। उसका कहीं भी आदि अंत न होने के कारण वह संपूर्ण दिगंतों में व्याप्त जान पड़ता था। भगवान शिव के उस तेजो में को देखकर मैंने भक्ति उसका मानसिक पूजन किया और अपने चारों मुखों से वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए शिव की इस प्रकार स्तुति की जो संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के एकमात्र हेतु है उन परम महान भगवान शिव को नमस्कार है प्रभु जिनसे सब कुछ प्रकाशित होता है उन्हें आपको सादर प्रणाम है शंभू आपका है विश्वव्यापी सब और प्रकाशित मान हो रहा है, किंतु जो लोग आपकी कृपा से वंचित हैं, वे इसका दर्शन नहीं कर पाते, ठीक वैसे ही जैसे जन्म के अंध सूर्य को नहीं देख पाते, अपने आप प्रकट हुआ यह निर्मल लिंग अध्यात्म दृष्टि से देखने योग्य है, यह भीतर और बाहर सर्वत्र विराजमान है, ऐसा आपके भक्त अ जैसे दर्पण अपने में प्रतिबिंब धारण करता, उसी प्रकार योगीजन अपने अंतर आत्मा में आपके इस प्रवजलित तेज एपरिचेद विग्रह का दर्शन करते, अथवा भगवान शंकर की नित्य शक्ति सुक्ष्म से भी अति सुक्ष्म है, वह शक्ति मुझ में भी विलीन होती है, अतः मुझ से बढ़कर दूसरा नहीं है, अरू। छोटे से छोटा जीव या पदार्थ भी आपकी कृपा का पात बन जाने पर निश्चय महत्व को प्राप्त होता है आप से बढ़कर तो कोई है ही नहीं किंतु आपका ही आश्रय लेने के कारण मुझसे बढ़कर भी दूसरा कोई नहीं है भगवन आप में लगाया हुआ मन आप एक शरण के लिए भी व्योग नहीं चाहता फिर किसी की प्रेरणा से मेरी बा� प्रत्यक्ष हो, ईश महादेव, आप समस्त भोनों में सबसे आक्राश्त हैं, अतः स्वयं ही आप कर्पा करके मुझ पर प्रसन्न होइए।